पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णम ग पूर्णश पूर्णमद पूर्णमेवा वशिष्य ओ शांति श्रीमद भागवत गीता शोवश अध्याय अष्टावस श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है अठारहवें श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है जिसमें कहा था अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधन जसम श्रिता मामात्म परदय शुभ प्रदीप संतोष आसुरी संपदा वाले लोगों की ऐसी स्थिति होती है जिसमें आसुर भावना है अहंकार शरीर को लेकर के अहंकार है जवान हूं ये हूं सो हूं इत्यादि और बलम शारीरिक बल को लेकर के कमंड है दर्पम दर्प है धन के द्वारा कमंड आया हुआ है मेरे पास इतना धन है इतना जन है इत्यादि कामम काम काम का अर्थ होता है एक तृष्ठा अप्राप्त वस्तु की तृष्ठा सांसारिक विषय जो अप्राप्त अवस्था है उसकी अतिशय उत्कट इच्छा तृष्ठा कहा जाता है वही काम है यहां विषयों की इच्छा तृष्ठा एक काम है राजमन उसी में रंजित होते रहते उसी में आनंदित है विषयों में आनंदते हैं असली लोग आत्मा की तरफ नहीं भगवान की तरफ नहीं काम है काम क्रोधम है और क्रोध माने जब जाओ तब तो क्रोध है उनके पास दूसरे को कठोर वचन बोलना इसमें आश्रित हो, होते हुए लोग माम आत्मानम सचिदानंद आत्मानम भगवंतम आत्मानम उसको कष्ट देते हैं लोग मेरे द्वेष करते मेरा द्वेष करते और आत्मा आत्मपर रेश मैं उसके शरीर में भी हूं उसके भीतर भी रहने वाला मैं हूं और दूसरों के शरीर में भी रहने वाला सब प्राणी मात्र के शरीर में रहने वाला मेरे के साथ द्वेश करते हुए नहीं आत्मात्मा नहीं है द्वेश द्वेश कर。करते हुए अब दैसे भी कहा का आत्मा की निंदा, तो निंदा करने वाले जो निंदक है उसके शरीर में भी है वही आत्मा और दूसरों के शरीर में भी है चरासर प्राणी मात्र है वो आत्मा की निंदा करने वाले द्वेष करने वाले ऐसे लोग हैं इनके आगे क्या करना है आगे कहूंगा आगे बाद क्या स्थिति होती है ये बोल रहा है ष करते हुए इतना ही है क्रियापद नहीं है श्लोक में क्रियापद आगे आएगा छिपामी क्रिया आगे आने है मैं फेंकता हूँ उनको आशुरी होने में फेंक देता हूँ आगे उसे मैं जन्म दिलाता हूँ ऐसे लोगों को छिपामी है छिपा प्रेरणा में प्रेरणा देता हूँ आश्चुरी होने के लिए ऐसे लोगों को ऐसे बोले तो अगले श्लोक में सुट्रीका मैं जाता है आसूर्य संपद में अभिजात है अधर्म जात में भी संचय थे तो आसुरी संपदा को लेकर के उत्पन्न जितने व्यक्ति अभिजात उत्पन्न जितने आसूरी संपदा लेकर आए हुए लोग हैं वह अधर्म जात में उनके द्वारा अधर्म समुदाय को ही एकत्रित किया जाता है अधर्म ही करते लोग जो तो आसूरी संपदा से युक्त होकर के पैदा हुए लोग अधर्म को संचय करते हैं संचित प्रवृत्तिरपी वैदिक यद्यपि लोग दिखाने के लिए वैदिक मार्ग प्रवृति दिखती भी है इनकी वैदिक वर्तमानी प्रवृत्तिरपी वैदिक जो मार्ग है वेद का कहा हुआ मार्ग प्रवृत्ति होने पर भी नैव पुण्य हमें दुखद उनको पुण्य होने वाला नहीं क्यों वो अगर में जाती अगर में उनके द्वारा एकत्रित किया जाता है धर्म नहीं किया जाता दिखावा के लिए वैदिक मार्ग में यदि लगे भी हों तब भी पुण्य नहीं होगा उनको आसुरी संपदा युक्त व्यक्ति जो उनको अब ब्रह्म ज्ञान पुनर् आसुरा दूरा दे उदी कहते हैं जब वैदिक मार्ग भी प्रवृत्तन होते हैं होते भी तो पुण्य नहीं मिलेगा उनको तो ब्रह्मज्ञान से तो बहुत दूर से दूर हो जाते हैं ब्रह्म को संभावना ही नहीं है आसुरी संपदा वाले को आत्मज्ञान होता हो तो संभावना नहीं है परमज्ञाना जो ब्रह्म ज्ञान है जीवात्मा परमात्मा ज्ञान हम हम ब्रह्माश्मी की परमाकार पुनः ये तो असुर आज असुर लोग हैं ना ये तो असुरा दूर आधे उद्विन्न दूर से ही वो उद्विग्न हो जाते हैं डरते हैं ये उद्वेग को प्राप्त करते उसमें जाना ही नहीं पुण्य कर्म दिखाने के लिए करते हुए तो पुण्य नहीं मिलेगा तो क्यों विषय की तृष्णा से लोलूप है वो काम कहा है वह क्रोध से युक्त है पुण्य पुण्यकर्म कर, दिखाने के लिए करते हुए पहले कर्म पुण्य नहीं होता तो ब्रह्म ज्ञान से तो मुक्त होना है उसे तो दूर से दूर होता है क्योंकि तो विषय भोग में तो लोलुपता है उनकी उनको विषय चाहिए अब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो विषय मिलने वाला नहीं है डर होता ये कहा उनमें यही रहता अहंकार कहा था अहंकार अहंकार देहाभिमान को लेकर के अहम अहम बोला मैं मैं मैं मैं ऐसा हूं वैसा हूं ऐसा हूं शरीर को लेकर के अहंकार अहंकार अहंकार जो अहम करना है शरीर को लेकर इसको तो अहंकार कहा जाता है विद्यमान अविद्यमान सुगुण है आत्म ने अध्याय दे विशिष्टम आत्मान अहम इति मान्यते शो अहंकार अपने को बहुत बड़ा मानता है कुछ ये जो अनात्म गुण है अनात्म में रहने धर्म शरीर में रहने वाला सौंदर्य आ शरीर का सौंदर्य वो अपना गुण मानता है आरोप करता मैं सुंदर हूं जवान है शरीर मैं जवान हूं इत्यादि जो अनात्म धर्म है जितने भी है उसको अपने में आरोप करता कुछ विद्यमान है पहले से ही है अहंकार ऐसा और कुछ अविद्यमान को भी आरोप करता बड़ा बढ़ा बोलता है ऐसा एक कहते हैं अहंकार का अर्थ एक करना चाहता है विद्यमान है अविद्यमान गुण दो प्रकार के गुण हैं मान अनात्म गुण है आत्मा में कोई गुण नहीं नर निर्धर्म क्या आत्मा में और आपके शरीर आदि में होने वाले जो गुण है सौंदर्य आदि गुण मान यौगनादि गुण इसको आरोप करता है आत्मा में मैं जवान हूं मैं सुंदर हूं इत्यादि विद्यमान जो होंगे उससे अविद्यमानी से जो नहीं है उसको भी पढ़ाकर बोलता है वो भी मैं हूं ऐसा मैं हूं मैंने मूर्ख बोलता मैं विद्वान हूं आरोप करके कर कर बोलेगा इत्यादि अवित्यमान को भी आरोप करके बोलेगा विद्यमान को भी आरोप करेगा आरोप के अन्यत्र, अन्यत्र देखना आरोप है शरीर आदि के जो गुण है धर्म है उसको आत्मा में आरोप करना ये का विद्यमान है अवितमान से गुण है आत्मा अध्यारोपित है आत्मा में केवल आरोपित है निर्गुण है आत्मा कोई गुण नहीं वहां धर्म के आत्मा उसमें आरोपित करना इसके द्वारा विशिष्टम आत्मारम अहमित विशिष्ट आत्मा मान शरीर को मैं मानता हूं इन गुणों से विशिष्ट शरीर होगा उसको मैं करके मानता यही अहंकार है सो अहंकार है बोला अविद्याख्य अज्ञान है ये अहंकार कष्टतम सर्वदोषा मूलम कहते हैं बड़ा कष्ट है ये अहंकार इसको हटाना दूर करना इतना सरल नहीं अहंकार को दयाभिमान दयाभिमान पास है ना चिरम बद्वेश पुत्र का अहां देित छिंदी कृत्य सुखी भव अष्टम भगरे किताब में कहा देहाभिमानूप पास से तुम बड़े हो मैं मनुष्य हूं स्त्री हूं पुरुष हूं बाल हूं वृद्ध हो इत्यादि जो भी है देहाभिमानूपास देह में एकता एक करके बोलो इस पास से तुम बड़े हुए हो ना हम देहे दिखाई गए एक ही खड़ग असंघ शस्त्र दृढ़ दशित्व कहा तो पंचदश है इसी प्रकार ना देह ही दिखाई गए यही खड़गा यही होगा कलवार क्या होगा ना देह मैं शरीर नहीं हूं इस बात में जाओ इस बात में होना होगा ना हम देह काटे ना छिंदी कृत्य सुखी भग काट करके इसको हम देह काटने का सत्र यही है इसे काट करके या अभिमान देह अभिमान को काट कर सुखी भव सुखी हो जाओ ऐसा कृतिका में कहा यदि देहम पृथक कृत्य चिश्राम में तिष्टी और सुखी शांत बंधुमुक्तो भविष्य जो रो रहा है ना अभी यदि देहम पृथक जैसे ये घर को अपने से पृथक समझता है मैं घर नहीं हूं बोलता है गृह मैं नहीं हूं मैं भिन्न हूं घर अलग है ऐसा मानता है इसी प्रकार शरीर को यदि अलग करके अपने से अलग करके विचार से यदि देहम पृथक करते देह को पृथक करके अलग करके अपने से भिन्न करके स्थिति विश्राम देते चेतन में विश्राम होकर के रहता हो यदि मैं आत्मा हूं इस बात में होता हो देहा से अलग होकर सचिदारण आत्मा हो इस बात होता हो अधूरे पर सुखी शांत इसी समय पर वो सुखी है शांत है कोई देर नहीं मुक्ति के लिए यही है मुक्ति अधूरे पर सुखी शांत बंद मुक्त हो भविष्य ही बंद से मुक्त हो जाएगा शरीर आत्मक जो आत्मबुद्धि से बंधन था उसे मुक्त हो जाएगा ऐसा अष्टावकता में है तो यहां भी यही है कष्टतम कहते हैं अविद्याम की हो अहंकार शरीर तो आदि के जो धर्म है उसको आत्मा में आरोप करता है मैं ऐसा हूं ऐसा हूं जवान हूं सुंदर हो इत्यादि आरोप ये आत्मा में आरोप करना अहंकार होता है अहम अहम लगाता है इनके धर्म को लेकर कष्टगमय अवती सब कष्टायक है ये सर्वदोषा मूलम सर्वमर्थ प्रकृति नाम से सारे दोषों का मूल कारण है अहंकार अनात्म गुणों का आरोप करके आत्मा में अहंकार करना मैं मनुष्य हूं यह भी अहंकार दोष सारे दोष जितने भी दोष हैं मूल कारण यही है और सर्व अनर्थ प्रवृत्ति जो अनर्थों की प्रवृत्ति होती है ना उनके भी मूल कारण यही है ये अहंकार से सारे अनर्थ हो जाता है सारे अनर्थों की प्रवृत्ति के, के कारण यही है सर्वदोषों का मूल कारण यही है कौन अहंकार तथा उसी प्रकार अहंकार बलम बलाया पराभिकव निमित्त तो दूसरे को दबाने वाला बल जो सज्जनों के पास दुर्जनों के पास बल आदि सब भी होते हैं चार बातें होते हैं दोनों होते हैं विद्या विवादाय धनम मदा शक्ति परेशान परि, परिपीड़नाय फल से साधोर विपीड़ित में तत्नाय ज्ञाना च रक्षणा कैसे तो विद्या विद्वान के ज्ञानी के पास होगा अज्ञानी के पास होगा ज्ञानी के विद्या ज्ञान के लिए होगा और अज्ञानी के पास जो विद्या होगी मध के लिए घमंड के लिए नहीं ऐसा तो हो गया ऐसा हो गया विद्या विवाद आया विवाद के लिए होगा ज्ञानी के पास जो विद्या होगी धनम मध आया धन सज्जन के पास हो सकता, सकता है दुर्जन के पास हो सकता है दुर्जन के पास धन को तो घमंड के लिए होगा मद आया और ज्ञानी के पास होगा दूसरों की रक्षा के लिए परिरक्षण आया दान आया दान देने के लिए होगा धन ज्जन के पास विद्या विवाह धर्म शक्ति पर शारीरिक शक्ति है ना बल परि परेशान परिप्रेक्ष दूसरों को कष्ट देने के लिए दूसरों के पास जो शक्ति होगी उसके पास रक्षा के लिए होगी ज्ञानी के पास सज्जन के पास शक्ति होगी दूसरे की रक्षा के लिए और दुष्टों के पास जो शक्ति होगी उसको कष्ट देने के लिए तो यही है बल का ही है बलम पराभिभव निमित्तम दूसरे के अभिभव का दबाने का निमित्त है ऐसा बल है और कामराग बलम कहते कामराग राग अमृतम ऐसा बल है इसके पास काम तृष्णा विष्व की तृष्णा से संबंधित बल है इसके पास और राग माने उसी में रंजन होना उसी विष्व में लत पसने वाला बल है इसके पास अगर दर्पम माया दर्पो नाम ऐसे उद्भवे है धर्म अधिकार धर्म माना जिसके ऐसे वृत्ति आने पर ऐसे उद्भवे, जो वृत्ति उत्पन्न होगी अंतकाल में तो धर्म को अतिक्रमण कर देता है इसको दर्प मेरे समान मानप है कोई नहीं है किसी को मानना यह दर्प होता है दर्पो नाम दर्पी है यश्य उद्भव है जिसके उद्भव उत्पत्ति होने पर दर्प एक वृत्ति विशेष है अंतकाल धर्म अधिक्राम धर्म अतिक्रमण कर देता है दर्प कहा जाता अंतगा की वृत्ति है ये स्वयं अंतगरण आश्रय दर्प का है अंतगरण में आश्रित होता है वृत्ति है ये अंतगरण की वृत्ति है दोष विशेष है दोष दो है अभी दर्प कामम आगे काम शब्द आया कामम प्रोद संस्थित है काम मानी क्या स्त्री आदि विषय में स्त्री आदि को विषय करने वाली स्त्री है तो पुरुष को विषय करने वाली इच्छा विशेष विषय सही त्रिपुरुष आसक्ति हो जाती है काम यही है क्रोधम अनिष्ट विषय क्रोध क्या अनिष्ट को विषय कर रहे हैं इसका अनिष्ट हो जाए ऐसा क्रोध है अनिष्ट विषय एकतान अन्यास ये जो दोष बताया गया अहंकार बलत काम क्रोधम यह है और अन्यास अन्य भी दोष है उनके पास आसुरी संपदा वाले के पास अन्यास अन्य भी महतो दोषान जो महान दोष है दोश यह किया हुआ दोस्त तो है अन्य दोष में भी कौन आशुरी संपदा वाले लोग इतना ही दो मात्र नहीं क्या करते हैं मेरे तिरस्कार कर जाते हैं मुझको भी तिरस्कार करते हैं आपको जिसमें जिसके उसके भीतर भी मैं बैठा हूं अन्यों के शरीर में बैठा हूं सारे शरीर में रहने वाले मेरे भी तिरस्कार करते हैं द्वेष करते हैं मेरे साथ ऐसे होते हैं कहीं तय ये जो आश्वरी संपत्थ तो लोग को तय करके कहा ये लोग माम ईश्वरम मैं जो ईश्वर हूं संसार के शासक हूं माम ईश्वर आत्म परदय है ना माम आत्म परदयशु आत्मा परदय माए स्वदेह परदेसु उसके शरीर स्वयं के शरीर में अन्य के शरीर में भी रहने वाले जो मैं हूं माम स्वदेह परदे सूचक उसके शरीर में हूं अन्य के शरीर में रहने वाला जो मैं हूं मुझको भी ये कहा तब बुद्धि कर्म साक्षी भूतम जो द्वेषकर है ना जो व्यक्ति उसके बुद्धि को देखे सा, साक्षी हूं उसके कर्म के साक्षी हूं मैं उसके शरीर के भीतर उसके जहां जहां मैं बैठा हूं उसके बुद्धि और उसके कर्म के साक्ष स्वरूप जो मैं हूं साक्षी हूं मुझको भी कहते हैं माम प्रदेशों मेरे साथ में प्रकृष्ठ द्वेष विशेष द्वेष कर, करते हुए मत शासन आदि बरती तुम तो प्रदेश प्रदेश का द्वेष करने वाले क्या है उस आत्मा का जो द्वेष करना माने ईश्वर के जो शासन है ना उसका अतिक्रमण करना ईश्वर शासन शास्त्र है शास्त्रों का करना। शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करना यही है के करना माने। आपके मानते हैं आपके वचनों को नहीं मानते हैं तो द्वेष हो गया अब जो कहते हम नहीं उसके जो शासन है शास्त्र है उसके साथ द्वेष करना यही है अतिक्रमण करना यही है भगवान को द्वेष करने गे गे। को ना गए, को ना का नाम भगवान से द्वेश मान यही है प्रद्वेष तम कुरता ऐसे प्रद्वेष करते हुए माने मेरे शासन को न मानते हुए शास्त्र को न मानते हुए अभ्यस्व निंदा आप बोलते हैं सनमार्ग का स्थाना ये निंदा क्या है जो सनमार्ग में स्थित है उनमें गुण होता है उसको सहन न करते हुए कहा था जो सनमार्ग में स्थित व्यक्ति है सतमार्ग में लगे हुए हैं उनके साथ द्वेष द्वेशते हुए होता है। उनके गुणों में गुणों में सहन नहीं कर सकते ऐसे होते हैं अब ये कहा टीका में कहते हैं अहंकार में फोर कहा हो गया तो विद्वान है अविद्यमान देहादी पर जो विद्यमान गुण है और अविद्यमान का भी आरू करते हैं ऐसे ऐसे ठीक है मगर वो कहते अध्यारोपित वैशिष्ट विषयत्वाद अहंकार से अविद्यालत्वि आरोपित गुणों के द्वारा आरोपित गुणों से वैशिष्ट्य विषय विषय होने के कारण यहाँ आरोपित गुण है उस आत्मा में कोई गुण नहीं है शरीर आदि के गुणों को विद्यमान गुण और विद्यमान गुण सारे आत्मा में आरोप कर रहा है जो है उसका भी आरोप शरीर में जो वास्तव में है उसका भी आरोप है जो नहीं है उसका भी आरोप करता है पढ़ा लिखा हूं घर का आरोप कर देता हूं इत्यादि भी है अविद्वान का आगा आगा। तो करता है क्या नहीं करेगा अध्यारोपित वैशिष्ट विषय कहते हैं आरोपित तो विशिष्ट विषय होने के कारण यहां अहंकार से अविद्यालत्व अहंकार जो अज्ञान है अज्ञान मूलक है यदि अविद्या नहीं होती तो ये आत्मा में गुणों का आरोप नहीं करता शरीर गुणों का आरोप कर रहा है इसमें अविद्या विशिष्ट है अविद्या भूल है उसका अहंकार का कारण है अविद्या अविद्यात्म का देख ले अविद्या ही कहा है इसको ये अविद्या कहा था अविद्याख्य बोल के अहंकार का नाम ले लिया माने कारण अविद्या होने के कारण उसको भी कारी को भी अविद्या बोल दिया गया यही है अविद्या भूल कारण भरा तभी आरोप कर रहा आत्मात्म गुण शरीर आदि गुणों का आरोप करता है तो अविद्या कारण होने से उसको भी अविद्या समुद्र से बोल दिया यही है विवे की भी तस् यत्नात् अवहेयत्व सोचे थी अवहेत्व है मात्रा हटा देना चाहिए विवेक भी तस् तस्म ये जो अहंकार है ना इसका जो अविद्यामक अहंकार कहा गया इसका अति यत्नात् बड़े प्रयत्न से अवहेयत्व कहते हैं अवहेत्व ने अवहेयत्व उसको तिरस्कार करना चाहिए निकाल देना चाहिए उस अहंकार को सूचित करते हैं कष्ट कहा बड़े कष्ट देने वाला है ये अहंकार विवेकी को कष्ट देने वाला है ये हाँ। इसलिए उसको किसी प्रकार त्यागने योग्य होता है कष्ट कष्टतमा यह कहा था सर्वदोषा मूलम सारे दोषों का मूल यही है सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम से मूलम मूल सर्व संपूर्ण अनर्थ प्रवृत्तियों का मूल कारण भी है कौन अहंकार तदैष्टि कहा इसे पश्चीकरण कर दिया है अहंकार को सर दो का ही सर्व दोषा मूलम सारे दोषों का मूल कारण है ये केवल दोषों का मूल कारण मात्र नहीं सारे अनर्थ प्रवृत्ति जो अनर्थ प्रवृत्तियां हैं उसके भी मूल कारण यही है कम शमशा ऐसे में आश्रित है जो अहंकारिता सबके साथ शमश्रिता पद लगना है क्या बलम संस्कृता दर्पम समा कामम संस्कृता क्रोधम शश्रिता इत्यादि होगा अहंकार में जो आश्रित है जो लोग कार्य करण सामर्थ्य में उक्त विशेषण बलम ये कहा बल माना क्या शरीर इंद्रियों का जो सामर्थ्य है शक्ति है इसको बल बल कहा बलम में शरीर इंद्रिया में सूक्ष्म शरीर ठूल शरीर में जो शक्ति है उसको बल कहा गया अहंकार अहंकार एवं महत्व अवधेरा पर यंत्र परिणत तो अहंकार भी एक अंतिम तिरस्कृत अवस्था में पहुंच जाता है हर व्यक्ति को तिरस्कार रूप में देखता हो उसे परिणाम हो जाता है उसको दर्प कहते हैं अहंकार के आगे जाते जाते दर्प पैदा हो जाता है तो हम व्याहकुर दर्प के व्याह करते दर्पो राम कहा था दर्पो राम यश्य उद्भव है जिसके उत्पन्न होने पर धर्म को भी अधिकर्म कहते हैं मन में जो उत्पन्न हो गया दर्प वही है मनोवृत्ति एक ऐसी है जो उत्पन्न होने पर धर्म को भी त्याग देगा उसको कहते हैं दर्प अंतग्रह में आश्रित है कहा ठीक है अन्यसान कहा? क्रोध विशिष्टम विषय एतान एक अन्यस में कहा हुआ है ये जो कहा गया दोस्तों है, ये तो है ही है अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम ये तो हई है और अन्य दोषों में भी आश्रित है लोग केवल इतना ही नहीं अन्यास से क्या लेना तो है अन्यास दोषान मास्कर क्यों तो मास्तर आजी चुगलीखोर जो बोलते हैं एक दूसरे को लड़ा देने का काम करना जा के कुछ बोलता बोल देना दोस्ती के कुछ बोल देना ये होता है मात्सर्य ऐसा माने मच्छर का काम करना मच्छर पहले तो टूटो टूटो -टू -टू करके सुंदर शब्द सुनाएगा बाद में काट के खा का जाएगा आपके कान फुसफुस करके बोलेगा तो बाद में आपको घातक है वो दूसरे तरफ तो कुछ और कहेगा उसको मात्सर्य बोलते हैं अंतग्रहण की वृत्ति है न केवलम उक्तामेव तेसाम विशेषण केवल इतना कहा हुआ विशेषण इतना मात्र नहीं है काम अहंकार बलम तपम कामों क्रोधम इतना मात्र विशेषण नहीं और भी विशेषण है किनका किन आसुरी संपदा वालों का और भी है किंतु वस्तु विशेषण अन्य अन्य जो विशेष विशेषण है अत्यंत कष्ट वाले हैं और भी विशेषण किंच है किंचते अरे बाबा सबसे बड़ा दुख तो यह है बड़े दुख यह है मैं जो उसके भीतर भी हूं अन्य शरीरों के भीतर भी रहा द्वारा मेरे साथ मेरे भी द्वेष करते मारे मेरे शास्त्र को नहीं मानते मेरे शास्त्र नहीं मानते मैंने कहा हुआ को नहीं मानते द्वेष ही हो गया बड़े आदमी की बातों को ना मानना द्वेष है मेरे साथ द्वेष करते हैं दूसरा यह है किंचकर के वास्तव में क्या था कि जो आश्वरी संपदा वाले लोग माम ईश्वरम मैं जो ईश्वर हूं ना आत्मा परेशु आत्मा उसी के भीतर रहने वाला आत्मा और परदेश दूसरे शरीर तो में रहने वाला नहीं सोदेय परदेश आत्म परवेश सोदेह परदय सो उसका शरीर अन्य शरीर में रहने वाला मुझको भी तत्बुद्धि तत्कर्म साक्षी हो उसके बुद्धि और उसके कर्म के साक्षी हों में क्या क्या उसकी बुद्धि क्या सोच रही है उस क्या क्या कर्म हुआ उसका यह सब देख रहा हूं मैं उसका उसका भी माम प्रद्वी कैसे मेरे को द्वेस्त करते हुए प्रदूषण मत शासन अतिवर्तित्व प्रद्वेष है यह प्रद्वेष का अर्थ एक विशेष द्वेष क्या है मेरे शासन मैंने शास्त्र हैं उपदेश है उसको अतिक्रमण करना ये द्वेश है मेरे बातों को नहीं मानना ये द्वेष है एक आ प्रद्यूषण तो अभ्यू का निंदगा कह हुआ था ठीक है कहते हैं यद्यपि ईश्वरम प्रति द्वेष है ईश्वर के प्रति उनका द्वेष है जैसे हिरण्य आदि हुए रावण आदि जब ईश्वर के साथ आसूरी संपदा वाले हैं तो ईश्वर के प्रति द्वेष करते रहे यद्यपि ईश्वर के प्रति द्वेषक ऐसा हम संभावित है उन आसूरी संपदा वालों का संभावित है ईश्वर के प्रति द्वेष संभावना है तथा फिर भी कथम स्वदेह स्वदेह परदे पर सुचतम प्रति द्वेष। फिर भी अपने शरीर में के भीतर बैठा है दूसरे के शरीर में आने कैसे द्वेष करेगा वो ईश्वर के प्रति द्वेष करते ही है संपदा वाले कि स्वयं अपने शरीर के भीतर है अन्यों के शरीर के भीतर है उसके साथ जो कैसे करेगा ये शंका है मानी ईश्वर शरीर के भीतर रहने वाले भेदवान के शंका है ये कथम तथा कथम सुदेहे सुधेह परदेष्व सु, तम प्रति माने मने आत्मा प्रतिद्वेष प्रति उसके प्रति द्वेष कैसे नहीं ही तत्र भोक्ता और अंतर ईश्वर से अवस्थान वहां भोक्ता के भीतर दूसरा कोई है ही नहीं जो निंदक करके कहा जाए उसके शरीर के भीतर अथवा अन्य शरीर के भीतर कौन है भोक्ता जीवा जीव है ईश्वर कहां है वहां तो ईश्वर के साथ द्वेष कैसे हो गया नाम सही बात तो है शरीर अस्तम कहा हुआ है तो नाम आत्मा पर मैं मैं ही करे अस्मत्सव से बोला वो करता जीव होगा ना भोक्ता होगा तो उसके साथ द्वेष कैसे होगा वो तो ईश्वर के साथ द्वेष करते हैं तो भोक्ता के साथ द्वेष नहीं शरीर के भीतर तो भोक्ता है ये का है उत्तर देते अरे बाबा उसके बुद्धि और उसके कर्म के साक्षी रूप से मैं रहता हूं ला सवासि सखाया समान वृक्ष ऐसा है।, हाँ। है।, है।, है दो दो मित्र हैं साथ साथ चलने वाले जहां उपाधि युक्त होगा वहां उपाधि रहित तो होता ही है जहां घटाकाश जहां पर घटाकाश होगा आकाश रहेगा ही रहेगा जहां घटाकाश है वहां आकाश भाग जाएगा आकाश रहेगा उपाधि होगी उपाधि युक्त होगा वह शुद्ध होता ही है तो जहां भोक्ता रहता है भोक्ता उपाधि विशिष्ट है शुद्ध आत्मा होता ही वहां जिसको अंतर्यामी आदि कुत शब्द बोलते हैं होता है वहाँ, कर्म फल का साक्षी होता है बोला द्वा सुपुर से सकाया, समान परिषय परिश्रो सजाते जाते तय तो पिप्पल में होती उनमें से एक व्यक्ति ऐसा कर्म का फल का भोग करता है अपरापरा खट्टा पीठा फल जैसा शुभ कर्म शुभ पुण्य पुण्य कर्म का जैसा फलों का भोगता है और दूसरा अनशन अन्वे और विचार बिना भोगे कर्म का फल उसको है नहीं चुपचाप देखता रहता है ये क्या करता है कोई उसके बुद्धि और उसके कर्म के साक्षीभूत मैं हूं मुझे भी कष्ट देते हुए कहा तत्कर्म साक्षीभूत माम जो उसके बुद्धि और उसके साक्षी के कर्म कर्म के साक्षीभूत जो मैं हूं उसके शरीर के भीतर भी बैठा हो उसे अतिरिक्त शरीरों के भीतर बैठा हो मेरे साथ द्वेष करना करते हैं लोग ईश्वर के प्रति द्वेष करने वाले ये कहा कैसा हम ईश्वर के प्रति द्वेष में वो जो नास्तिक वो लोग हैं ना आसुरी आसूर माने आसुरी आशुर, संपत्ति से युक्त लोग हैं आसुरी आशुर, संपदा वाले लोग हैं ईश्वर के प्रति द्वेष है उसी को व्याख्या करते क्या है द्वेष मत शासन अति वर् तुम बोल दिया मेरे उपदेश को न मानना शास्त्र को नहीं मानना भगवान के उपदेश एक होता है शास्त्र है के परो, ये करो ये मत करो शास्त्र होता है उसके साथ द्वेष करने वाले कहा अतिक्रमण करने वाले ईश्वर से शासन क्या है ईश्वर के शासन क्या है श्रुति स्मृति रूपम श्रुति और स्मृति रूप है स्मृतियों में कहा स्मृतियों में कहा है उपदेश कर्तव्य कर्तव्य बताया ईश्वर के शासन यही है शास्त्र है श्रुति स्मृति रूपम तद अति वर्तित्व उसको अतिक्रमण कर जाते नहीं मानते इसको बात श्रुति के बात भी नहीं स्मृतियों के बाद भी नहीं मानते ये लोग अतिवर्तित्व में तदुक्त अर्थ ज्ञान अनुष्ठान प्रारंभ जो सूति स्मृति में कहा हुआ जो अर्थ ज्ञान होना है उसके द्वारा अनुष्ठान करना है उसको समझना है उसके बाद अनुष्ठान करना में जो कहा कर्तव्य क्या है उसका अनुष्ठान न कर्तव्य क्या उसका अनुष्ठान नहीं करना यह भी अनुष्ठान एक को नहीं करना एक को करना दो प्रकार होता है तो यही है उसके शासन ईश्वरी शासन में श्रुति स्मृति रूप में तद अतिकर्पित हो उसको उसके अतिक्रमण वाले क्या तदुक्त अर्थज्ञान ज्ञान उस श्रुति स्मृति में कहा हुआ जो अर्थज्ञान होगा भगवान के द्वारा कहा हुआ अर्थक अर्थक समझना ज्ञान होना उसके बाद अनुष्ठान करना इसका परामुख उसे परांग होता है बह, बहिर्मुख है वो नहीं करते उसका अर्थज्ञान भी नहीं होगा श्रुति स्मृति पढ़ेंगे तभी अर्थ ज्ञान होगा और उसे अनुष्ठान भी नहीं करेंगे बहिर्मुख होना यही है उसके शासन अतिक्रमण करना तेसाम उक्त विशेषण बताऊँ ये सारे विशेषण लगा है जिनका अभी तक कह रहे हैं विशेषण चढ़ा रहे हैं कि असुरों का आसुर संपदा वालों का अहंकार बलम तपम काम क्रोधम संपदा महामार्थ प्रतिष्ठ प्रतिषण पर विश्व क्या इतना विशेषण चढ़ाया हुआ है तेसाम असुराणाम उक्त विशेषण बताऊँ ये सारे विशेषण युक्त लोग हैं जो आसुराणाम जो आसुर लोग हैं कि क्या होगा आगे क्या परिणाम आएगा उनका बोझ मजा कर रहे हैं खा रहे हैं आनंद ले रहे हैं तो क्या क्या बिगड़ेगा उनका प्रश्न होता है तो क्या बिगड़ता है बताते हैं आगे तान इत्यादि कहा तान हम द्विशत क्रूरान संसारेशुराधमा क्षिपाजस्रमशुआन आसुरीशे वो दिषु तान हम द्विशतः क्रूरान संसारेशुराधमा मेजस्त्र आसुरी तान अदमान जो अधम है तान असुरपदा वाली जो हैं तान अहम द्विशतः तान हद द्वेष करने वाले उनको जो मेरे साथ द्वेष करेंगे उसके शरीर में भी हूं उसके बुद्धि और कर्म के साक्ष होकर बैठा हुआ अन्य के शरीर में भी रहता हूं उसके बुद्धि और उसके साक्षी रूप कर्म के साक्षी रूप से रहने वाले मेरे साथ द्वेष करने वालों का द्वितियां है वो तान द्वीस ता, तान द्वेष करने वाले उन लोगों को क्रूरान क्रूर अति क्रूर हैं हिंसक हैं संसार को खाने वाले क्रूर क्रूरान द्वितियां सारे क्रूरान संसारेसु नाधमान संसार है ना इसमें नारायण अधम नाराधमा मनुष्य में जो अधम है अति नीचे है ये लोग अधमान द्वितिया द्विशत नराधमान क्रूरान अहम अजस्रम अशमान योगिशि छिपांग निरंतर जितने बार भी जन्म होगा उतने बार मैं आश्रय में डाल देता हूं मैं प्रेरित करता हूं उनको प्रेरणा प्रेरणादातु है तान ऐसा है उन लोगों को ताधमान जो नर मनुष्य में अहम है क्रूर हैं और करते हैं आप भगवान से भी द्वेष करने वाले जो लोग हैं अजस््रम माने निरंतर अजस्त्र निरंतर है निर निरंतरम और सुभान आसूरी से भी योष छिपाएंगे आसूरी होनी आसुरी जो कारण है चौरासी लाख में आसूरी होने वाले हैं उन्हीं में बार बार मैं छिपाएंगे प्रेरणा देता हूँ वहीं पर डाल देता हूँ उनको तो। होगा परिणाम उनका ये कहना फैसे हो तान अहम कहा मैं जो परमात्मा हूं ना उसी के शरीर के भीतर बैठ करके उसके बुद्धि और उसे कर्मों के साक्षी बन के बैठा हुआ हूँ अहम मैं वो जो मैं हूँ तान सरवान वो सबके सब, सब जो आसुरी संपदा वाले जितने में उनको सबको सरवान सनमार्ग प्रतिपक्ष उदान सनमार्ग के शत्रु बने हुए हैं जो सतमार्ग है सन्मार्ग है उसके शत्रु बने हुए हैं सन्मार्ग में भगवान का भजन आदि होना वह द्वेष कर रहे हैं भगवान का शत्रु है सन्मार्ग प्रतिपक्ष भूतान सन्मार्ग के प्रतिपक्ष बने हुए शत्रु बने हुए लोगों का साधु द्वेष तो, साधु के साथ द्वेष करने वाले दुशत माम और मेरे को भी द्वेष करने वाले मेरे साथ भी द्वेष करने वाले हैं आत्मा मानते नहीं है अनात्मवादी हैं माम क्रूरान वह हैं उनको क्या करता हूं मैं कहते संसार ये शु नराधमान कहा हुआ है संसार में जो विकास है अत्यंत अधम नर है अत्यंत मनुष्य में यह है अधम है नरक संसारण मार्गेशते हैं संसार कौन से मार्ग में इनको नरक में जाने वाला मार्ग में डाल देता हूं कहते हैं संसारण मार्गेश नराधमान जो मनुष्य में अधम है नीच है ऐसे लोगों को अधर्म दोष मत आते भाई वैसे क्षिपा का दें नर्क वाले मार्ग में डालता हूं क्यों फिर आपको मैंने दोस्त तो नहीं आएगा किसी को नर्क में जाना किसी को सूर्य भेजना दोष तो नहीं है ऐसे नहीं क्यों उनके जो कर्मों के देख करके अधर्म दोष भक्त होता अधर्म भी दोष है उनके पास पाप है उसके कारण ही नरक वाले मार्ग को डाल देता हूं ठीक है प्रक्षिपामी का फेंक देता हूं अजस्रम मान शांत धर्म निरंतर वही वहीन में जाते रहेंगे एक बार में दो बार नहीं जितने भी लेना है उन्हें ओन में जाएंगे अशुभान अशुभ कर्म का इन्हना कहा अशुभ लड़क कैसे है अशुभ कर्म करने वाले को जो मिलता है जो लोग लड़क उसको वही लोग आसुरी से उन्हें कहा जो आसुरी लोग हैं ना असुरों को डाला जाता है जहां पर ऐसे लोग में क्रूर कर्म का याशु घोर कर्म करने वाले क्रूर कर्म है कर्म करने वाले को प्राप्त होने वाले लोग हैं वही लोगों में व्याघ्र सिंह सिंह आदि होने से होते हैं व्याघ्र सिंह आदि बाघ बना देना सिंह बना देना इत्यादि ऐसे ऐसी होने पापी होगा पापी पाप होगा धर्म नाम की चिथि नहीं होना प्राणी हिंसा ही होनी ऐसे ही होने में जान देता हूं सिपाही इतना समझता ऐसे होने में फेंक देता हूं ये कहा ये कहना चाहते हैं यम उन्नीसती साधु कर्म का तम साधु कर्म का रही थी तम पापकर्म का आयते असाधु कर्म का आ रही ऐसे कहा हुआ है जिसको ऊपर उठाना चाहते हैं भगवान उसके अच्छे कर्म करवा देते हैं उसके द्वारा अच्छे कर्म करा देते हैं और जिसको नीचे गिराना चाहते हैं उनको अपुण्य कर्म कराते पापकर्म करवा देते हैं अपने बता जाएगा ये क्या है उसके प्रेरक बन जाते हैं भीतरी है, है परमात्मा जिसको ऊपर करवाना हो तो पुण्यकर्म के लिए प्रेरित कर देते हैं अंतरियामी रूप से भीतर ही बैठे बाहर तो है ही नहीं ऐसा करूँ मन में आएगा कर, करने लग जाएगा उन्नति होगी उसकी जब अधिक जिसको नर्गा यादना देनी हो हम असाधु कर्म को आ रहे थे उसे पाप कर्म की प्रेरणा दे देते थे मैं ऐसा करूं वो अपने आप लग जाएगा प्रेरित होकर भीतर से जब प्रेरित होगा तभी काम करेगा बाहर से खाने से कोई काम नहीं करने वाला है अपने आप ही प्रेरित होगा तभी करता है काम कोई भी व्यक्ति आशुरी से वर इत्यादि कहा ठीक टीका मैं कहते हैं तेषाम उक्त विशेषण होता अवशाम के विषय वो जो ये जो अहंकार बलम धर्म काम प्रदर्श्यादि जो विशेषण लगाए जिनस का उनका क्या होगा का? पर बार बार ऐसे ही उन्हें मैं डाल देता हूं जो सिंह व्याग्र आदि बनना पड़े जीवन में पाप ही पाप हो आगे धर्म का नाम ना हो सके और ज्यादा पाप होगा और ज्यादा अनिचय नीचे चला जाएगा ऐसा तो भगवतों नयृणम प्रसंगम प्रदय भगवान जब उनको नरक यातना देते हैं और भक्तों को स्वर्ग आदि देना मुक्त करना तो क्या दया नहीं है भगवान में सभी उन्हीं की सृष्टि है चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो सृष्टि तो उन्हीं की है तो नैगृण्य आएगा दोष आएगा दया नहीं है भगवान में भैस में दोष है नई गृह उनको नरक यातना देना अन्य को स्वर्ग आदि देना तो दया दया नहीं भगवान नहीं। है जंका आती है उसका खंडन करते नहीं उनके कर्म के कारण से अक्सर कर है ऐसा कर्म कर जाते हैं वो कर्म के आधार पर भगवान फल देने वाले होते हैं हाँ भगवान यदि स्वतंत्र फल देते कर्म के सहारा लिए भी ना तब तो भगवान दोषी माना जाता है कर्म सापेक्ष भगवान फल देते हैं जैसे जैसे कर्म है उस आधार फल तो भगवान में दोष आने वाला नहीं नए में दोष आने वाला वो तो जो दोष है उसके कर्म के कारण है भगवान के नहीं ये उत्तर दिया है अधर्म उनके अधर्म दोष को लेकर के उसी दोष को सहारे से वह बढ़ गया ठीक है कहते हैं तेसा व्यक्ति क्रमेण बहुनाम जन्मनाते सर्वे भविष्य की जो अधोगति को जा रहे हैं जो आसुरी संपदा वाले लोग तो बहुत जन्म के बाद में कल्याण हो जाएगा ना चलते चलते चलते चलते फिर एक दिन एक दिन मोक्ष मिल जाएगा ऐसा इसका है तेषा भी जो अधर्म प्राय है आसुरी संपदा वाले लोग हैं वह भी उनका भी क्रमेण क्रम से बहुनाम जन्मा तो बहुत सेन्मुग पश्चात श्रेय भविष्य कल्याण हो जाएगा मुक्त हो जाएंगे भी वर्तमान में नरक यातन हो जाए तो चलते चलते चलते आगे जाकर के कल्याण हो जाएगा इसका है कहते ना उत्तर दे देते कल्याण होना संभव नहीं है उत्तर देते हैं आसुरम इत्यादि आसुरम योनिन्ना मूढ़ा जन्मनी मा प्राप्त कौंतेय तथोधमा गति आसुरम यो निमपन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मनी अपरा तैवक अंत तथो यहां तथम हम गतिम जो अभिवेकी जो अभिवेकी लोग ज्ञानी हैं तो, जन्म जन्मन, जन्मने जन्म जितने भी जन्म लेंगे प्रत्येक जन्म को जन्मनी जन्मन मने प्रति जन्मनी जो भी जन्म लेंगे ऐसे ही होने पर चलेंगे वो उन्नति होने की संभावना नहीं होनी जन्मन जन्मनी बिप्सा है यहां जन्म जन्म में जितने भी जन्म हो उतने में दिप्सा है आर्थिक में व्याप्तम इच्छा दिप्सा संपूर्ण आगे आगामी जितने जन्म है सबको लेने के लिए बोल दिया जन्म ही जन्म जन्म जन्म में जितने भी जन्म होते हैं उनमें है। है सब में आश्रय आपना उसे आश्रय को प्राप्त हुए लोग मन सिंह व्याग्रादियों ने जो जन्मशी हिंसक बन गया ना आजीवन हिंसा ही करना पाप ही पाप करना जिसमें होता है और पाप ज्यादा हो जाएंगा ऐसे यो को प्राप्त हुए लोग हैं मूढ़ा जन्मने जन्मने आश्रय में होने वापन्ना आश्री योनि को प्राप्त हुए जो लोग हैं सिंह व्याग्राद योनि में जा रहे बार बार जन्म से जिहिंसा शुरू हो जाना है ऐसे योनि को प्राप्त हुए लोग माम प्राप्त गए मेरी प्राप्ति करने की संभावना नहीं होगी माम अप्राप्त है माम परमात्मा अनुम अप्राप्त है वह प्राप्त करके ही मुझे प्राप्त करने की संभावना ही नहीं उनको मेरे प्राप्ति के लिए पुण्य चाहिए पुण्य ही ना उनके पास जितना जन्म हो रहा और ज्यादा पाप बढ़ता जा रहा है माम अप्राप्य हुए कौन थे कौन थे पुत्र माम अप्राप्य ही वत् यहाँ थे अधम उससे भी अधम गति को जाते हैं पहले तो जंगम में थे सिंह आदि जन्म था हिंसक प्राणी थे आगे थावरे होने में चले जाएंगे और नीचे उतर जाएंगे आगे पाप ज्यादा होने पर थावरे होने वृक्ष आदि बनेंगे पड़ेगा चलना फिर भी बंद हो जाएगा स्थिति होगी नाम हो अप्रापन थे कौन थे मेरे को प्रार्थना करके ही तथा जिस होने में थे सिंह व्याग्रादी होने में अधम योन में थे जन्म तो था ना वो, वहां से तथा हमारे वहां से भी अदमान गति में आंती गच्छी अदम गति को जाते हैं स्थावर होने को चले जाएंगे स्थिति होगी कोई काटता है तो उसको मना भी नहीं करते चुपचाप रहना पड़ता है जो वैश्यती है कहते आसुर म्यूरी में आपन्ना प्रतिपन्ना आसुर्योनी को प्राप्त हुए जो लोग हैं मूढ़ रहा अभिवेकी है जो अज्ञानी है आसुर म्यूरी में आपन्ना मनी प्रतिपन्ना प्रत्थ प्राप्त हुए लोग मूढ़ा जन्म नहीं जन्म नहीं अभिवेक रखा कहा जन्म जन्म वो आशुर्योनी को प्राप्त हो रहे हैं जितने जन्म लिया वही क्यों पाप वहां बढ़ता जा रहा है ऐसी होनी है वो सिंह व्याग्रा द्वारा और ज्यादा हिंसा हो गई पहले की अपेक्षा और ज्यादा होने से और नीचे होने में जाना और नीचे ऐसा करते करते करते चल रहे हैं वो अविवेकिन यही है बूढ़ा का अर्थ जो अविवेकी है अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है सिर्फ प्रति जन्म यही है जन्म नहीं जन्म तो प्रत्येक जन्म जितने भी जन्म होंगे ना वही आशुरी उन्हीं के प्राप्त होंगे प्रति जन्म तमो बहुलाश जहां पर अज्ञान प्रचुर है ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे मैं अज्ञान प्रचोर है ऐसे बहुला सुनी होनी वही जाए महाना पैदा होते हुए अधोग तो नीचे नीचे जा रहे हैं पहले होनी के वैसे दूसरे में और नीचे और नीचे और नीचे अधोगंती इत्यादि कहा अदोगनता तो नीचे जाते हुए मूढ़ा जो अविवे की मूर्ख हैं माम ईश्वर में प्राप्त मैं ईश्वर को प्राप्त कर रहा हूं संभावनाएं नहीं उनकी वो तो जैसे सीढ़ी से नीचे की तरफ जाना जाने वाला फल जैसे और और नीचे होता जाता है ठीक इस प्रकार नीचे नीचे जा रहे हैं माम ईश्वर अप्राप्य उसको प्राप्त न करके ही अनासाध्य भी कर आस, प्राप्त करना प्राप्त न करके ही आता है एक और एक, एक उन्ती पुत्र अर्जुन तथा हमारे तस्माद भी जिस उन्मित है वहां से भी और नीचे जाते हैं तस्माद भी ज्ञान अदवाम गति में कहा है। माम निकृष्ट तो पहले निकृष्ट होते थे ही और निकृष्ट तर निकृष्ट होते जाते हैं। और नीचे नीचे जाते हैं माम अप्रपय थी मत प्राप्त हो काचि अभी आशंका अस्ती न काचित आशंका माम अप्राप्ति में जो बोला है ना लगा दिया मेरे प्राप्ति में तो किसी प्रकार की शंका है ही नहीं जहां तक सिंह व्याग्रादी जन्म भी हमेशा होना संभव नहीं और नीचे भी जाते हैं तो मेरी प्राप्ति कोई बात ही नहीं नमक प्राप्त हो कहा एवकार याद ही है आप अप्राप्य ही बोला से ही होता है मेरे प्राप्ति में तो शंका की संभावना संबा, ही नहीं है कभी भगवान प्राप्त हो जाए तो प्राप्त नहीं कहा नमत प्राप्त मेरे प्राप्ति में तो कोई भी शंका है ही नहीं वो तो नीचे से बीच और नीचे जा रहे हैं इसको अतो मत्स्य साधु मार्ग अप्राप्त है कह रहा मेरे प्राप्ति में तो शंका ही नहीं है मेरे द्वारा जो कहा गया साधु मार्ग है वो मार्गों को प्राप्त न करके अर्था है जो पुण्य मार्ग है उत्तरायण मार्ग आदि जो बोलते हैं वो मार्ग भी प्राप्त नहीं कर सकते लोग और मेरे प्राप्ति को बात ही नहीं मुक्ति तो संभावना है नहीं क्योंकि आदि के साधन में नहीं कर सकते ब्रह्मलोकादि प्राप्ति के साधन भी नहीं ठीका ठीका हमें कहते हैं तेसा अंबेदिक क्रमेण बहु नाम जन्म थे सिर्फ कहा उनके भी तो क्रम से चलते चलते एक बार तो कल्याण हो जाएगा जो आसुरी संपद वालों के संका आसुर में अनुभावना इत्यादि कहा था तेसा हम ईश्वर प्राप्ति शंका भावे कथम तन निषेधा सब जब उनको आसुरी संपद वालों को ईश्वर की प्राप्ति के संभावना ही नहीं है जब फिर निषेध कैसे कर दिया मां अप्राप्यव अप निषेध कैसे प्राप्त तो सत्यम निषेध प्राप्ति हो तो निषेध किया जाता है जब प्राप्त ही नहीं है उसके क्या निषेध करना संभव कैसे निषेध कर दिया माम अप्राप्तव के द्वारा भगवत प्राप्ति की संभावना है जो आशीर्योन हो गया तो भगवान कहां से प्राप्त होंगे प्राप्ति की संभावना है ना तो निषेध क्यों प्राप्त हो सत्य हम निषेध प्राप्ति होने पर निषेध किया जाता है आज यहां कोई आए है कल नहीं आना बोल सकते हैं जो नए आए उनको क्या बोलेंगे निषेध नहीं कर सकते कि तो संघा आ रही यहां कथम तन् इत्यादि कहा तो माम इत्यादि कर्ट भाषा में कहा था विधि माम अप्राप्ति भी जो कहा ना श्लोक में वो क्या है न मत प्राप्त कहाजा अस्थि कहा मेरे प्राप्ति में तो कोई शंका की सं है ही नहीं होना ही नहीं है तो फिर अतो वत्ष्ठ तो साधु मार्ग अप्राप्त इसके क्या अर्थ करना माम अप्राप्त का मेरे द्वारा उपदिष्ट जो तो साधु मार्ग है उसको भी प्राप्तन करके कहना है मेरी प्राप्ति की संभावना है ही नहीं उसको भी प्राप्त करके अर्थ है जाते आगे इसम आसुरी संपद संपद अनर्थ परंपरा या पुरुषार्थ परिपंथ ही नहीं कहते देखो आसुरी संपदा जितने भी है ना देहात्म बुद्धि से आसुरी संपदा सारे आ जाती है इसमें आसुरी संपद संपद माने संपत्ति है संपद संपद आसुरी संपद अनर्थ परंपरा अनर्थ की परंपरा लगा देती है और नीचे और नीचे अनर्थ के अनर्थ ले जाने वाली है सर्व पुरुषार्थ परिबंध ने सारे के सारे जो धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे पुरुषार्थ से शत्रु है पुरुषार्थ के शत्रु है ना धर्म कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा कुछ भी नहीं कर सकता मोक्ष भी नहीं प्राप्त नहीं कर सकता परिबंधी बने शत्रु आश्चर्य शत्रु है इसलिए क्या करना है तुम्हारा तो तस्मात यवत पुरुष स्वतंत्र जब तक मनुष्य स्वतंत्र है मनुष्य शरीर में बैठा है अभी आगे जाने के बाद परतंत्र हो जाएगा सिंह व्याग्र आदि बनने के बाद ऐसा योनि में प्राप्त होने के बाद अपने अधीन में नहीं हो पाता तस्मावध पुरुष स्वतंत्र जब तक तो इसे इस मनुष्य स्वतंत्र है ना न का, काजित पारवश करें योनि में आप न जब परवश करने वाली योनि जब तक प्राप्त ना करे नीच योनि प्राप्त न हो जब तक मनुष्य योनि रहे तब तक तावध एवते न असौ परिणी इसलिए तब तक ही इस मनुष्य योनि में असौ जो आसूर्य संपदा है ना संपत्ति है उसको परिहार करना चाहिए जब तक मनुष्य शरीर में है यही परिहार कर, तो कर सकता है उसको निकाल सकता है आगे जाके संभव नहीं आ तो भोग भोग केवल है पुरुषार्थ कर नहीं सकता आगे स्थिति है मनुष्य शरीर में कुछ पुरुषार्थ कर सकता है उसको हटा भी सकता है वो भोग भोगता हुआ अन्य तो यूनि जितने भी है केवल भोग भोगने के लिए है उसको हटाना संभव नहीं यही है मनुष्य शरीर में रहते रहते ही आसूर्य संपदा को हटाना चाहिए यही प्रयत्न करना चाहिए ये समुदाय करते ही आया ये कहा आगे तो कथम आसुरी संपत्त अनंत भेदवती पुरुष आयु सेक्यता मनुष्य शरीर में भी कैसे किया जाए इसका नाश कैसे किया जाए पुरुष का आयु कितना छोटी सी आयु है अनंत भेद वाली है कौन आसुरी संपद एक एक थोड़ी अनंत जिन्हे में अनंत है संख्या आयु होती आसूरी एक दुर्गुण एक थोड़ी होते हैं तो एक आयु में मनुष्य शरीर एक आयु में कैसे इनका भोग कर पाएगा परित्याग कर पाएगा असंभव है यह शंका है प्रथम आसुरी संपद, जो आसुरी संपत्ति है ना अनंत वेदवती आसुरी संपद, अनंत वेदवादी है अनंत शाखा है आसुरी संपत्तियों का ये गिने जो इतने गिनाई इतना मात्र नहीं बहुत सारे हैं दुर्गुणों की ये संख्या थोड़ी गिनी जाती है सद्गुणों की तो संख्या गिनी जाए दुर्गुणों की संख्या कहाँ तक गिनेंगे अनेक जन्मों के संस्कार से दुर्गुण भरे हुए हैं कहाँ तक गिनेंगे ये आसुरी संपत्ति प्रथम आसुरी संपद जो आसुरी संपत्ति है अनंत वेदवती अनंत धाखा वाली है वो अनंत है दुर्गुण पुरुषायुष्ठ एक पुरुष के आयुषण मनुष्य के आयुष जितनी होगी मनुष्य शरीर में प्रयत्न करना चाहिए इसको हटाने के लिए कहा था तो मनुष्य शरीर में कैसे हटाया जा सके यही है परिहार तुम सकते कैसे परिहार किया जा सकता इसको। कि आ है इसको इस संदि सौरी कहा सर्वस्या आसूरिया संपदा जितने भी आसूरी संपत्तियां हैं ना इस सबके सब, सब संक्षेपों चे संक्षेप है तीन को यदि परिहार कर दिया जाए तो सब परिहित हो जाएंगे प्रधान मल्ल निवारण अन्याय होता है प्रधान को जीतेगा तो सब जीता हुआ होता है भारत में क्रिकेट भी जीता आदि जी कोई एक निकलता है तो भारत जीत लेता है सबको जीतता सबको जीत लेता प्रधान मल्ल निवारण अन्याय बोलते हैं तो तीन यह विशेष है जिनको ये दुर्गुण को हटा सके तो सारे हट जाएंगे मूल कारण ये तीन हैं सारे आसूरी संपत्तियां जितनी भी आती है सबका मूल कारण तीन है ये तीन को हटा सकता हो कोई सब हट जाएंगे कोई नहीं रहेगा आसूरी संपत्ति आपने जड़ियाईया तीन हैं ये बोलना चाहते हैं एक सर्वस्या आसूर्या संपदा संपूर्ण जो आसुरी संपत्तियां हैं जो अनंत भेद वाली अनंत शाखा वाली है अनगिनत है संख्या में गिनना संभव नहीं कितने दुर्गुण हैं तो सारे दुर्गों का संक्षेपों अं उच्च संक्षेप पे ये आगे एक श्लोक बताया जाता है सारे का संक्षेप यही है तीन है यह त्रिवेदी जो तीन प्रकार क्या कहेंगे सारे दुर्गों की जो जननी है जितने भी आसुरी संपत्ति की जननी तीन है माता य्रिविधे सर्वम आसुर संपत्ति भेदों अनंतों अंतर्भक्तिगत है जितने भी आसुरी संपत्ति अनंत शाखा वाली है उस भी जिन तीन प्रकार में अंतर्भूत हो जाते हैं ये तीन में ये तीन को बताए ये तीन को हटाओ सब हट जाएंगे ये तीन को जब तक नहीं हटाओगे कोई भी नहीं हटेंगे दुर्गम ये कहना है यशविन त्रि विधेयक जिन त्रि प्रकार की चर्चा करेंगे आगे श्लोक में इसमें सर्वम आसूरी संपत्ति सबके सब, सब जित में संपत्तियां हैं संपत्ति भेद जितने भी संपत्ति शाखाएं अनंत अनंत शाखा वाली होने पर भी अंतर्भवती जिस तीन में अंतर्भाव हो जाते हैं ये तीन को जीता तो सब जीते हुए होते हैं और तीन को नहीं जीता तो सारे के सारे दब हो चेंगे आपको यथ तो परिहार्य प्रति जिसका त्यागने से अन्य का त्याग हो जाता है चीज का त्याग ये तीनों का त्याग कर सकता हो जीवन में कोई तो सब त्याग सबका त्याग, त्याग दुर्गुणों का सारे का त्याग होगा यह अनमोलम सर्वस्व अनर्था देते हो जिसका मूल सर्वस्व अनर्थ से जो है, जो मूल है बीज है संपूर्ण अनर्थों का जड़ है उसी को यहां बताया जाता है संपूर्ण अनर्थों का जड़ है तीन तीन जड़ है ये तीनों को त्याग सके तो सब कुछ है यदि तीनों को नहीं त्याग सकता हो तो सारे के सारे दुर्गुण रहेंगे आपके पास संभव ऐसा है तो तीन गुण है तीन दुर्गुण यहाँ है हमारे पास इनको त्यागने का प्रयास करना चाहिए कहा कर? त्रिविधं त्रिविधं द्वारं ोधस्थात्रेद क्रोध तथा लोभस्त नरक से द्वारं त्रिविधम इदम द्वारं नरक के दरवाजे तीन ये तीन हैं द्वार ये तीन हैं कहते त्रिविधम त्रिप्रकार तीन प्रकार है नरक के द्वार दरवाजा नरक में घुसने का द्वार तीन प्रकार है आत्मा ना नाश हलम नरक द्वारा आत्मा को संसारी बनाने वाला है यही नाश है आत्मा का आत्मा का नाश करने वाला नाश तो नहीं आत्मा का नाश कोई कर ही नहीं सकता किंतु उसके तिरस्कार करना संसारी बनाना आत्मा को संसारी भाव में उतारना तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं आत्मा को नरक ले जाने वाले तीन प्रकार के दरवाजे हैं तीन दरवाजे हैं कहा कौन है काम स्त्री पुरुष के परस्पर मिलने की अभिलाषा के काम भोक्ता एक दूसरे में अक्रोध क्रोध प्रसिद्ध है अपने जो विषय चाहता था उसमें कुछ विघ्न आने पर क्रोध आ जाता है दूसरे के हाथ में विषय है उसको अपने अधिकार बनाना चाहता है तो उसमें कुछ विघ्न पड़ेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा मनुकी मनु की वृत्ति है क्रोध उस काल में कुछ भी कर सकता है क्रोध तथा लोभ लोभ दूसरे के पास वस्तु है तृष्ठावरी मेरे हो जाए मेरे हो जाए आसक्ति ये तीन है संपूर्ण अनोर्थों का जड़ ये तीन है काम क्रोध लोभ इसको जीवन में त्याग सकता हो व्यक्ति विवेक के द्वारा तो सब अनर्थ समाप्त हो जाएंगे ये तीनों रहेंगे तो सारे अनर्थ आ जाएंगे स्थिति तस्माद ये तत्व तेजत आत्मा को नाश करने वाले नरक के द्वार आत्मा को नरक में पहुंचाने जाने वाले ये जो हैं विषय में ले जाने वाले तीन हैं काम क्रोध लोभ हैं इसी तीनों को त्यागे इसी जीवन में रहते हुए शरीर में रहते रहते त्यागे अन्य शरीर में जाकर के पुरुषार्थ करना संभव नहीं होगा वहां केवल भोग भूमि है या प्रारंभ भोग को भोगता हुआ कुछ भविष्य के लिए कुछ अपना कर सकता है इस शरीर की विशेषता यही है इसलिए तीनों को त्याग कहा देखो एक व्यक्ति के लड़की का विवाह होना था तो ढूंढता गया लड़का ढूंढता गया ढूंढता गया पूछता गया आपके लड़के में कितने दोष हैं कितने गुण हैं जो निर्दोष होगा उसको देना है लड़के विचार था उसका जोड़ता गया ढूंढता गया कोई बोलता है सौ है दोष कहीं दो सौ बोलते हैं कोई पांच सौ बोलते हैं कोई बोलते हैं दस बीस तीस बोलते जाते हैं उसके पसंद नहीं आता दोष है चलते चलते थक गया एक जगह पहुंचा आखिर फिर आपके लड़के में कितने दोष है दो दोष हैं बाकी सब ठीक है उसने सोचा बहुत सारे दोस्त बता रहे थे पहले वाले ये तो दो ही दोस्त बता रहे अब इसे ज्यादा घूरना नहीं शादी कर दो लड़की शादी कर दी शादी होने के पश्चात एक दिन समझी है ना लड़के के पिता उससे पूछता है आपने कहा था अपने लड़के के बारे में तो मेरे लड़के में दो ही दोस्त हैं बाकी गुण है कहा वो दोष कौन है तो उसने कहा लड़के के पिता ने कहा एक तो मेरा लड़का जानता नहीं दूसरा मानता नहीं यही तो दोष है सब है एक तो जानता नहीं दूसरा कहा मानता नहीं सारे दोष के है वो। जानता है और मानता है वैसे सारे दुर्गुणों का जननी ये तीन है काम क्रोध लोग। इसलिए तीनों को त्यागे। एक मानता त्रिविधम कहा त्रिप्रकार विधा माने प्रकार तीन प्रकार नरकस्य हैं नरकस्य प्राप्त नरक की प्राप्ति में तीन द्वार हैं जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहने के लिए तीन दरवाजे हैं तो इदम द्वारम ये दो द्वार हैं नाशन में आत्मा न कहते हैं आत्मा का नाशक यही है ये तीन दरवाजे हैं मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं इतना कल्याण नहीं कर पाता ये तीन के चक्कर में पड़ने से काम क्रोध लोक आप द्वारम जो द्वार है ना आत्मा का नाश करना प्रविशन जिस द्वार को प्रवेश करेगा व्यक्ति काम क्रोध लोभ ये तीन दरवाजे हैं इनका प्रवेश करने वाला आत्मा आत्मा नाश होगा बने नाश होने ना बने आत्मा हजार है अमर है कैसे नाश होना कस्मैचित पुरुषा पुरुषार्था योग्य न किसी भी पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मुख्य किसी के लिए पुरुषार्थ किसी पुरुषार्थ काम के योग्य नहीं होगा ये तीन के चक्कर में पड़ेगा काम क्रोध लोभ के चक्कर में पड़ेगा तो कोई चार प्रकार के पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म स्वर्ग आदि के लिए इत्यादि करना धर्म है वो भी नहीं कर सकता ये तीन के चक्कर में जो पड़ा हुआ काम पूर्ण लोग में अर्थ विषय अर्जन करना भी नहीं कर सकता वो मतलब तो विषय आर्जन कर पाएगा लौकिक विषय ना पारलौकिक विषय धर्म वो भी नहीं कर सकता और काम माने इंद्र की प्रबलता क्यों नहीं कर पाएगा काम का इंद्रिय की प्रबलता इंद्रिय प्रबल तो विषय भोगे वो भी नहीं और मोक्ष भी नहीं मोक्ष के साथ ही अपना सकता ये तीन हैं शत्रु ये कहा कस्मैचित पुरुषार्थ योग्य यही है आत्मा का नाश मानी किसी भी पुरुषार्थ की योग्य नहीं रहेगा वो व्यक्ति अपना नाश कराने वाला यही है कहा उचित योग्य न बहुत ये तथा उच्यते यही कहा ने शब्द से कहा अपना नाश करने वाले तीन है किमत क्या प्रश्न कौन तो काम है तीन काम एक तो काम है दूसरा क्रोध है तीसरा लोभ है तथा लोभक का तस्मात ये जो चीजों को त्याग देना चाहिए काम क्रोध आदि का कई बार चर्चा होगी इसलिए भाष्यकार कुछ लिखते नहीं प्य यथ जिससे कि ये द्वार ये जो तीन द्वार है ना काम क्रोध लोभ मेरे काम मानी स्त्री पुरुष में परस्पर आसक्ति है ये? मिलने की इच्छा विशेष है इसके तरफ व्यक्ति जाएगा तो अपना कल्याण करने का संभावना नहीं है दूसरा तो क्रोध जब उठेगा कल्याण माता पिता गुरु को गाली देने लग जाता है शस्त्र लेके मारने लग जाता है कहां से कल्याण करेगा अपना नहीं कर सकता लोभ जब विषया शक्ति इतनी प्रबल हो जाए तो फिर कहां से उन्नति करेगा अपना नहीं कर सकता यथा यथा द्वारा जो दरवाजा है तीन दरवाजा है काम क्रोध लोभ यह नासन आत्मा का आत्मा का नाशक है अपना नाश कहे का तस्मात कामादि त्रयम् ये तेजत इसलिए कामादि जो तीन है काम क्रोध कहा? का। पहले पंचम अध्याय बोल के आए थे सपनोती है वह यह सोडम प्राग शरीर विमुख काम क्रोध भाव बेगम संयुक्त सख्सुगी पंचम अध्याय बोल के आए। ये शरीर के नाश के पहले पहले जो सहन कर सकता दो का वेग काम क्रोधोद्भव काम क्रोध का जो वेग है उसको जो त्याग सकता हो जो व्यक्ति सहन कर सकता हो वही योग युक्त कहा जाता है वो सुखी होता है व्यक्ति सुखी हाँ कहा वही सुखी होता है ऐसा कहा था यहां भी सही है ठीक है हमें कहना होगा त्रय त्रैविध्य कामादि जो तीन प्रकार के हैं ना उनमें सर्वस्व आसुरी संपद भेद से अंतर्भावित संपूर्ण आसुरी संपद के भेद विशेष जितना भी वो अंतर्भाग हो जाता काम है काम और तीनों ऐसे होने पर भी काम क्रोध लोग में सबके सब, सब नहीं यही है बीज यही है कथम असो परि रहते फिर वो आसुरी संपत्ति की परिहार कैसे होगी ये तीनों का कैसे परिहार किया जा रहा है तथा यद परिहार सारे आसुरी संपत्तियों का त्याग होगा जिसके त्याग से होता किसके से है किसके त्याग से ये तीनों का त्याग से यद परिहार जिसके त्यागने से सारे आसूरी सम्पत्ति त्यागी हुई हो जाती है जीत हो जाती है कामादि परिहार जो कामादि तीन है ना काम करो लोग इनके त्याग के द्वारा आसुर संबद परिहार्य थे आसुर संबद्ध भेद जितने भी थे आसुरी संपत्तियां जो बताए गए थे प्रवृत्ति में तिरतियों से लेकर के जितने गिनाए गए थे आसुरी संपत्ति जितने थे सबके सब कथम सर्व अनर्थों पर सारे अनर्थों का नाश कैसे होगा आसुरी संपत्त का नाश होगा तीनों के परिहार करने से उनका परिहार बन गए सारे अनर्थों का नाश कैसे हो पाएगा क्या कैसे होगा शंका आगे तो कहा अनूलम जिसके जो मूल कारण यही होते हैं सबके अनर्थों का बीज, सारे अनर्थों का बीज यही है मूल काम क्रोध लोक यही है कथम आत्मा नाश आशंका आत्मा तो नित्य पदार्थ है उसके नाश की आशंका कैसे द्वारवनाश परमात्मा ने कैसे बोल दिया आत्मा का नाश करने ने दरवाजे पीने कैसे बोला नित्य है आत्मा कैसे नाश होगा शंका वाले तो कहा माने या नाश माने किसी भी पुरुषार्थ के नहीं रहेगा धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं कर पाता उस स्थिति में अपने लिए उन्नति नहीं कर सकता ये तीनों के चक्कर में जब पड़ जाएगा इसलिए मनुष्य जीवन में जब तक तीनों का त्यागना चाहिए जिसके त्याग से संपूर्ण अनर्थों का त्याग हो जाएगा सारी आसुरी संपत्तियों का त्याग हो जाएगा ठीक है सारे पुरुषार्थ यही लगाना है अभी तीनों त्याग के लिए कहा त्रिविधम अभी सामान्य तो दर्शितम तीन प्रकार तीन प्रकार बोल दिया कौन है वो तीन प्रकार प्रश्न उठेगा सामान्य बोल त्रिविधम नर का नरक के द्वार तीन है कौन है वो विशेष बताया नहीं नाम नहीं दिया त्रिविधम अभी जो तीन प्रकार कहा हुआ है सामान्य तो दर्शितम सामान्य उसे से दिखा दिया है ठीक है अब आपको नाश करने वाले दरबाजी तीन है कहा आकांक्षा द्वारा विशेष कौन है वो तीन प्रश्न आकांक्षा है उसके द्वारा विशेष रूप से दिखाते प्रश्न किया वो तीन क्या है कौन है वो तीन जो सारे अनर्थों का मूल बना हुआ है सारे आश्चर्य संपत्ति के जड़ बना हुए बने हुए हैं वो तीन कौन है ये प्रश्न उठा तो मान श्लोक शब्द से काम क्रोधस तथा लोभ यही काम क्रोध लोभ के कहा हुआ है काम क्रोध तथा लोभ तस्मात यह त्रम तेजी ये तीनों को इसलिए त्यागना चाहिए क्योंकि इसके त्याग से बड़ा लाभ होगा हमें सारे अनर्थों का अभाव हो जाएगा सारे आसूर्य संपत्तियों का अभाव होगा ये कहा तस्मात यदि अगर तस्माद आएगा तस्मात यह त्रय तेज उसके लिए इस्मात से शुरू होगा तस्मात यदि से शुरू कर दिया यह तत्व संबंध है यह तत्पत् होगा यदपथ तत्पथ का संबंध यद आया तस्माद तो इसमात तो चाहिए थ हो यशमात के स्थान पर ये ये था। ये था द्वार। ये है यथा ही जो दरवाजे है तीनों का आत्मा का नाशक है साधकों को इसलिए काम आय त्यज का ये काम आजित काम क्रोध लोग साधकों के जितने भी शक्ति है इन्हें में लगा इनको त्यागने में इनको ग्रहण करने में नहीं कहा समय हो गया है यह रखते है प्रकार ओम पूर्ण मद पूर्ण तम पूर्णाद पूर्णम दक्ष्यसे पूर्णश ओ